परमपिता परमेश्वर की जय हो जय हो परमपिता परमेश्वर की जय हो जय हो ूला विरहितषया कौन मूलस्ते संसूते समय ध्यान सधा धनरतिदिया से निर्भर सारी धर्म साधना भक्ति साधनाग्य के आधार पर चलती ये बात संसारी लोगों के मालूम है धर्म में क्या बैराज्य है इस तरह ध्यान संसार के कर्म को और धोख दो थो भागे बात ये धर्म है ये असर्म है धर्म कहाँ चाहिए असर्म है धर्म का फल सुख है और अधर्म का धर्म सुख ये पहली बात है जो तो जीवन में इस तरह होता क्या है दुनिया के आधा काम आधा भरोध आधा संग्रह आधी बातें अपने आप ही करता है के बारे में इतनी बात केवल तो ध्यान रखने की है कि आप अपने मन पर काबू रख रहे हैं कि नहीं जैसे अच्छा व्यापारी कानून के अनुसार करता है उसी को समझदार मानते कानूनी ढंग से व्यापार करे तो पकड़े जाने का व्यक्ति रहता है उसके दिल में शांति नहीं रहती है तो जब हम धर्म के विपरीत कोई आचरण करते हैं तो वार्थना के दर्शन होकर के जाता है हमारे पूरे कर्म वार्थना की प्रबलता से होते हैं अगर वार्थना बढ़ी हुई न हो तो पूरे कर्म में होना चाहिए बुरे जो नहीं खाना चाहिए वो खा ले हैं तो उसमें शासना की प्रबलता रहती है और अनुशासन की प्रबलता नहीं और सबको तो बहाने होते हैं विलायत में जाके शराब पीना चाहिए ये वहां का कार है ये कमजोर लोगों का बहाना है वो लोग माने तिलक में विदायत में जाकर शराब पी रही है तो राजेंद्र बाबू ने बिलायत में जाकर शराब छोड़े थी गांधी जी ने बिलायत में जाकर शराब छोड़े थी मुरार जी देताई ने तो खलाहार करके बिलायत का जीवन भेजे यहाँ भी फलाहार है यहाँ भी फलाहार आखिर वो भी तो एक प्रेसा है वो भी एक निष्ठा है वो भी एक मनोबल है छोड़ना उतनी खास बात नहीं है जितनी बात उसमें अपने मनोबल की वृद्धि मनोबल की दृढ़ता आत्मबल, आत्मसंजन की बात जितनी है कितना मनोबल है जरा तरा के दुनिया के देख करके यदि तुम किसर्ग है तो अपने को तो कहा रोकोगे तो धर्म में नरक तो का तो भय दिखाते हैं अरे बाबा डर के नाम स्वर्ग का लोह दिखाते हैं परंतु वो भय और लोह खास चीज नहीं है खास चीज है अपने मन को काबू में रखना नियंत्रित करना धर्म शब्द का अर्थ ही होता है धारणार्थ धर्म अपने मन को धारण करके रखा तब धर्म हुआ। बुरे काम से बुरे भोग से बुरे धन से बुरा बोलने से अपनी इंद्रियों को अपने मन को काबू में रखना तो पूरा साबू में पहले नहीं कर सकते ना इसलिए धर्म का आधार लेकर फिफ्टी फिफ्टी कर सकते दुनिया में आधा धर्म है आधा धर्म है उसमें ये खोजना की क्या धर्म है क्या धर्म है ये नहीं उस देश में वैसा धर्म है उस देश में वैसा धर्म है उस जात में वैसा धर्म है उस जात में वैसा धर्म है आप अपने मन को मर्यादा में रखते हो कि नहीं प्रश्न ये है कि आप अपनी जातीय मर्यादा में अपनी राष्ट्रीय मर्यादा में एक वर्णन आता है अर्जुन दयाल वर्ग में तो कुरी का नृत्य हो रहा था इंद्र की सभा में तो अर्जुन की आंख जो है वो अलग उ को देखने लगे तो इंद्र ने सोचा कि अर्जुन उर्वति को देखकर कर हो गया है तो तो ने उर्गती से कहा देखो अर्जुन हमारे महान लोग यहाँ आए हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए उनके साथ जागती गई अर्जुन के निवास स्थानीय ये महाभारत में कथा है बता उर्वशी को देखकर अर्जुन उनके खड़े हो गए साथ जोड़े बोले माता तुम हमारे पिता इंद्र की हो क्या हो इंद्र की पत्नी हो हम भारतीय हैं हम भारतीय हैं हम वैदिक संस्कार से संपन्न हैं हम तुमको अपनी माता मानते हैं उर्वशी नाराज हो गई ये हो, उर्वशी बहुत नाराज हुई अच्छा जा नपुंसक ऐसे एक वर्ष के लिए हर जिनको नपुंसक का जीवन व्यतीत करना पड़ा पूर्व जी के साथ से ये कथा महाभारत तो देखो राष्ट्रीयता के आधार पर अपने को संयम में रखना राष्ट्रीय अनुशासन जातीय अनुशासन ग्रंथीय अनुशासन कटेकान पुरान बाइबल पुस्तकीय अनुशासन हो है आचार्य अनुशासन बुद्ध जैन ये आचार्य अनुशासन वही ग्रंथ के आधार पर जाति के आधार पर गुरु के आधार पर संप्रदाय के आधार पर कैसे भी अपने जीवन में जो मन की प्रबलता है उसको मिटाओ इसका नाम धर्म है बना ये आगे में डरा गया है ये नहीं जिससे देखो मुसलमान इसको धर्म नहीं मानते हैं तो हम क्यों मानें हिंदू इसको धर्म नहीं मानते हैं तो हम क्यों मानें ऐसा अगर करोगे तो कहीं दुनिया में धर्माधर्म का विभाग नहीं होगा एक देश में एक जाति में एक काल में एक ग्रंथ में उसको धर्म मानते हैं दूसरे जाति में दूसरे राष्ट्र में दूसरी संस्कृति में उसको अधर्म मानते हैं इसका अर्थ है कि धर्माधर्म वस्तुमूलक नहीं है मनुष्य के मन को नियंत्रण करने के लिए चेतन अधिकारी के भेद से है वो वस्तु की खराबी से नहीं है अच्छा वस्तु के गुण दोष से भर्माकर्म का निर्णय कभी हो नहीं सकता ये आपको बता देते हैं। बोले तो एक लड़की बहुत अच्छी है बहुत सुंदर है सु, सुंदर है ना? है ना सद सम्पन्न है सुशील है दुबती है, है? तो वो हमको मिलनी चाहिए अगर सब लोग ऐसा सोचे कि वो लड़की जो है इसलिए हमको मिलने के चाहिए हमारी भो क्या है तो वो क्या गलत हो गया ना ये देखना पड़ता है कि हमारे लिए वो संवैधानिक है कि नहीं एक लड़की से किसी ने पूछा की तुमसे मिलने का रास्ता क्या है तो उसने कहा ब्याह तुमसे मिलने का रास्ता विवाह है विवाह हम ये तो नहीं कहते कि लटून में है दुर्गुण है हम ये नहीं कहते कि त्याग में दुर्गुण है वो सद्गुण है कि दुर्गुण है ये तुम जान तुम्हारे लिए उसका सेवन कानूनी है वैधानिक है कि नहीं ब्राह्मण के लिए पूरी तरह से दर्जित है वो से। और ब्राह्मण क्षत्रिय भविष्य के लिए हल्के ढंग से वर्जित और शूद्र के लिए बिल्कुल वर्जित नहीं है तो लसन प्याज अच्छा है कि बुरा है ये नहीं है जिसके लिए जैसा अनुशासन है उसके अनुसार वो काम करता है कि वासना के बसवर्ती होकर उसका सेवन करता है प्रश्न केवल इतना ही है चीज बुरी नहीं होती लेकिन लोगी के लिए बुरी है ये बात। इसमें तो इस में नीति निषेध की प्रधानता होते हैं, जिसके लिए जिस देश में जिस काल में जैसी विधि है उसके अनुसार अगर वो जीवन व्यतीत करता है तो वो अधर्म में उसकी अरुचि हो जाएगी हो अधर्म में अरुचि यही डहराती है अब तो देखो इसके ऊपर चलो अभी तो प्रचार की बात हुई ना अगर नकुल प्यारे ही बुरे होते हैं तो वो सबके लिए सबके लिए निश्चित होते हैं ये किसी को अधिकारी भेद बोलते हैं और ये धर्म का भेद है अब प्रचार प्रकार के बात की बात करो प्रेम करो ईश्वर को ईश्वर के सुराग और किसी से प्रेम करोगे तो तकलीफ पाओगे। ये भक्ति हो गए ये भक्ति भक्ति साधना है भक्ति साधना जिसमें दुनिया बुरी है इसका ये है कि तुम्हारी भक्ति प्रेम से इसके साथ करती है और ईश्वर कहाँ मिलेगा कि प्रेम करें देखने में आ रहे है कि दूसरी चीज उसमें करनी पड़ेगी ईश्वर हमें चीज को ईश्वर नहीं बनाना है हमें अपनी बुद्धि को ईश्वर बनाना है ये देखो ये ये भक्ति की अक्कली है है तो ना? देखने में है पत्थर की एक गोली उसका नाम है कालक्राम उसको ईश्वर बनाओगे कौन सी किस रसायन में डालोगे कैसे उसको पकाओगे किस आग में जलाओगे तब ईश्वर के रूप ऐसी दिखाई पड़ेगा क्या तो नहीं उस पत्थर की गोली को सामने रखकर आप अपने हृदय में ईश्वर का भाव लगाइए जुड़िए आपकी हम सक की वृत्ति ईश्वराकार हो जाए प्रेम से ईश्वराकार हो जाए ये पति को देख के भी हो सकती है ये पिता को देख के भी हो सकती है ये माता को देख के भी हो सकती है ये गुरु को देख के भी हो सकती है ये चतुर्भुज मूर्ति को भी देख के हो सकती है काली मूर्ति को भी गोरी मूर्ति को भी देवी की मूर्ति को भी देवा की मूर्ति को मूर्ति चाहे सामने कोई हो पिता हो माता हो भाई हो पुत्र हो पति हो गुरु हो मार्बल हो सालक ग्राम जिला हो चतुर्भुज हो त्रिभुज हो गोरी हो काली हो स्त्री हो पुरुष हो मूर्ति सामने कुछ भी हो उसको देखकर आपके मन में प्रेम पूर्वक ईश्वराकार वृक्ष बनती है कि नहीं प्रश्न इतना है और जब ईश्वर ऐसी आपका प्रेम हो गया छोड़ो साकार की बात छोड़ो निराकार निराकार ईश्वर को छोड़ सोच कर यदि उससे आपका प्रेम हो गया ये रैदास हैं कबीर हैं ये लोग निराकार से प्रेम करते हैं प्रभु जी कुमचंदन हनुपानी मोरिया अंग प्रभति मैं मोती तुम धागा है ना? ये क्या है ये निराकार में प्रयत्न हो निराकार तो चाहे आलंबन साकार हो चाहे निराकार हो चाहे मूर्ता हो चाहे जिंदा हो चाहे पत्थर हो चाहे पशु हो पशु गाय को देखकर ईश्वर बुद्धि कीजिए चाहे पेड़ हो पीपल को देखकर ईश्वर बुद्धि कीजिए दरिया को देखिए गंगा जी को देखिए समुद्र को देखिए हाथ को देखिए ईश्वर बुद्धि हो गए तो अपने हृदय को ईश्वर ईश्वराकार बनाना और ईश्वर से प्रेम जोड़ना ये क्या हुआ कि दुनिया की निनानवे वस्तु में रुचि कम हो गई और एक वस्तु में धर्माधर्म जो है वो 50 प्रतिशत पैरा के उत्पन्न करवाते हैं और धर्ती निन्यानवे प्रतिशत पैरा के उत्पन्न करवाते हैं पैराके माने घृणा ने सुहर नहीं कह रहे बैरागरा के माने द्वेश नहीं बैराग्य माने द्वेश नहीं माने घृणा नहीं बैराज्य माने ईर्ष्या नहीं बैराग्य माने स्पर्धा नहीं बैराग्य माने तिरस्कार नहीं वैराग्य माने अपनी जो रुचि है भीतर की उसको दुनिया के फैलाव से हटाकर परमेश्वर में बनाना बनाना चाहो तो बनाओ नहीं बनाना चाहो तो ना हो ये देश कम प्रेरणा करना जैसी तुम्हारी जथे क्षति प्रथा करेगी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया की जीत ज्ञान बात का था मैंने तो ज्ञान की बात कह दी हैं? है तुमको देते तो करो मत देते तो मत करो अर्जुन बड़ा नाराज बात करते ऐसे क्यों बोलते हैं हमको प्राये और जो तुम्हें देते शो करो जो तुम्हें देखो देते प्रेम की बात है कोई भाईचारे की बात है अर्जुन प्रदेश तदेकं पद निश्चि येन श्रेय हवायाजुन ये पार्षद अच्छी नहीं लगी करो सभी तथा ईश्वरसूता तमेवरण गर्व भारत सत्ता परा ज्ञान भुज्यात जिमृष्यदे तेन सती स था गुरु पहले विचार करो तुम्हें जटे कुटो अर्जुन ने कहा ऐसे कि हमसे न बोलो हम तो, तो, तो एक, दोलो। दोलो। एक बात बोलो बोलो सर्वगुज्जतम भूय अभी इससे भी एक महामेक शरण व्रज अहम तह सर्वभावियो मोक्षयिष्या मा सुच तो ये जो तो पंखा है रास्ता है वो हमने बताया कि अपनी रुचि को समेट करके दुनिया की लाखों चीज में जो रुचि हो रही है आपको रुचि की गंदगी की एक बात आपको सुनाते हैं ये हमारी उम्र जब जवानी थी तब अखबार में ये बात करते थे अखबार लाहौर में एक काली कलूची कुगड़ी बहुत गंदी चीज स्त्री थी उसके पेट में बच्चा एकदम गंदी घे कुड़ी चीज से बात वहां के जो सीआई सी आईडी विभाग के हफ्त थे लगाने की बात है उन्होंने देखा उसका प्यार तो हुआ नहीं था कति तो था नहीं तो उनके मन में ये कौतूहल हुआ पहले लोग ऐसे करते थे कौतूहल हुआ किसको गर्भाधान कराने वाला कौन है अब उन्होंने खोज शुरू की एक दिन क्या देखा एक आदमी सोनी गली में जा रहा था और सोनी गली में और वहां किसी के पनाले से उस समय ये फ्लस सिस्टम वगैरह को कुछ नहीं खाना होता, पुरानी बात है एक सूनी गली में एक गंदे मकान से गंदा पनाला चू रहा था पफाटक रफाक पपाक एक आदमी ने क्या क्या बढ़िया पोशाक बढ़िया पहने हुए था उसको हाथ पर उस गंदगी को रोका पहले इधर उधर देखा कोई देखता तो नहीं है और फिर उस गंदगी को हाथ पर लेकर के अपने मुंह में डाल दिया की इसका स्वाद क्या है पकड़ लिया जाके पुलिस में कमकौन हो भाई अंत में पता लगा कि उस काली कलूची गंदी कुबड़ी स्त्री को जो गर्भाधाना होता वो उसी हमने चलेगा यथा हमिराई योपिष्य में जब कपड़ा गंदा करोगे तो कहाँ नहीं बैठ सकोगे सब जगह जाके घुस जाओगे तो ये रुचि अपनी बहुत गंदी जगह पर भी जाके गिरती है इसको संभालने के लिए धर्म की जरूरत है इसको संभालने के लिए भगवान की भक्ति की जरूरत है जो राम लागते नीचे और तो नवरथ खट रथ अनरथ रथ वह जाते सब चीखे दुनिया में रुचि हटाना हो और अपनी रुचि को एक जगह बांधना हो आत्मगल निश्चित में उत्पन्न करना हो तो भगवद बुद्धि की आवश्यकता होती है भगवान की भक्ति करोगे प्रेम करोगे तो संसार में जो रुचि है ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए कुर्सी पर बैठने से क्या सुख मिलता है पैसा ज्यादा आने से क्या सुख मिलता है है ना? नोक करने से क्या सुख मिलता है लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं तो क्या सुख मिलता है ये हमारे जितिन सज मिश्रा बैठे है ना इनका इनका एक भाई है वो बड़े ऊँचे होते पर है बहुत बहुत ऊँचे माने वो सरकार में बहुत ऊँचे होने पर है सगा भाई है तो एक बार कहीं बाहर से आया दिल्ली तो लोगों ने बुलाया कि हमारे घर और चाय पास चाय पर इन्होंने हमको सुनाया होगा या उसने सुनाया होगा दोनों ने तो किसी ने सुनाया होगा तो बोले भाई हमारे घर आओ हमारे घर आओ चाह चाय पियो जलमान करो एक दिन में पांच सात दस घरों में मान लिया अब उसके बात कहने लगा महाराज इसमें क्या दुख है ना, दिखे, दिखे है न आप लोग कैसे जगह जगह खाते हैं सर लोगों का खाते हैं तरह तरह का खाते हैं दिन भर में बीस जने के खिलाते हैं कैसे खाते हैं हम तो एक ही दिन में हमारी तो दुर्दशा हो है।, है उसका भाव मैं सुनाता ये माला पहनाने में आप बड़े प्रेम से तो माला पहनाता पहना है ना? तो पहले हम हाथ बंद कर लेते हैं <laughs> उसमें जो तार लगा हो हमारी आँख को अच्छा देखते हैं कि ये बिल्कुल असावधान है तो हम अपना दोनों हाथ ऐसे कर देते हैं कि जब तार आवे तो उसको तो हम हाथ <laughs> <laughs> तो वो माला का सत्कार देने में क्या तकलीफ है पहनाने वालों को थोड़ी मालूम है उसमें जो कीटियां होती है वो बाद में भी काटते हैं दिन भर काटते हैं है अब तो पहनाने वाले थोड़ी देखता है कि चीटी है की तो हाथ जोड़ने में लोगों के क्या सुख है तारीफ करने वाले दो तो दिन चार दिन तारीफ करेंगे एक दिन कोई ऐसी बात तख्त तो से छोड़ेंगे क्यों तो उसमें तारीफ करके उसके बदले में कुछ लेते हैं वो ये नहीं समझना जो ऐसी छोड़ देंगे जो तारीफ भी देता है वो उसके बदले में उसकी कीमत देता है आ, ये संसार की ये संसार की स्थिति है इसमें एक ईश्वर से जो प्रेम है वो निरापद है ईश्वर बुद्धि से जो प्रेम है वो निरापद है एक बात आपको तारीफ सुनाता है सुना यदि आपको लगता है कि अमुक आदमी उनसे प्रेम करता है तो आप फंस जाएंगे आप गुलाम हो जाएंगे आप भोज के पीछे पीछे चलाने पड़ेगा और यदि आपके मन में प्रेम का उल्लास होता है प्रेम की तरंक आती है तो जैसे सूर्य सबको रोशनी देता है जैसे चंद्रमा सबको चांदनी देता है वैसे सबको तो प्रेम की आंख से देखिए सबसे नीठ आते अपनी आदत मत सब बिगारी परमेश्वर है सब में परमेश्वर है हम नाराज होते हैं किसी से तो नाराज होने की आदत हमारी बनती है हम किसी से नहीं बोलते हैं तो मुख बुलाने की आदत हमारी बनती है हमारी मुंह खुलाने की आदत हो जाती है हम मुस्कुराते हैं तो मुस्कान की आदत हमारी बनती है जो तो ईश्वर तो के प्रति प्रीति है ईश्वर के प्रति प्रीति है आप स्त्री को देख के पुरुष को देख करके एक आदमी एक लड़की को लेकर अपनी पुत्री को लेकर गुरु नानक के पास गया तो गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहब की पौड़ी है ना कोई दिख रहा है, संत करे और उस लड़की की ओर देखने लग गए हो तो उसने पूछा की गुरु साहब आप क्या देख सकें तो उन्होंने कहा कि मैं उसकी कला देख रहा हूँ उसकी रचना है ना? उसकी रूची उसका रंग उसके द्वारा बनाई हुई ये शक्ल, वो देखो सब रचना में सुनते आप भारत ने लिखा है कि भगवान की भक्ति करने हो तो हर बात में ईश्वर की रचना देखो कैसी आंख बनाई कैसी नाच बनाई देखो कैसा गुलाब का फूल बनाया कैसा पेड़ पौधा बनाया कैसा ग्रह चंद्र ने खत तारे तो बनाए ईश्वर की याद करो प्रत्येक कर रचना में ईश्वर की संसार में रुचि अरुचि मिटा करके ईश्वर में रुचि उत्पन्न कर देते हैं यदि तुम किसी से द्वेष और किसी से राज करते हो तो ईश्वर को देख के नहीं करते ये बात बिल्कुल जाहिर हो गई तुमने अपना देश जाहिर कर दिया कि हम ईश्वर को देख करके प्रेम नहीं करते हैं ईश्वर को देख करके द्वेष नहीं करते हैं यदि तो आप ईश्वर को देखते हैं, तो आपका किसी से द्वेष नहीं होता आप किसी का तिरस्कार नहीं करते आप किसी से कड़वा नहीं घोड़ते हैं, और ईश्वर चार बात आपको सुनाता तो सुन भी देते हैं, अपना तो प्यारा है अपना यार है और चार गाली दे दे तो हम यार की गाली नहीं सुनेंगे तो और किसकी सुनेंगे और यार कभी टिकोटी भी काट देता है यार कभी कांस से भी काट देता है यार कभी चपथ भी लगा देता है हैं? यार कभी घर ऐसे सुना भी देता है तो वो तो अपनी यार की बात है ये भक्ति देखो बैराग्य माने संसार में कहीं राज न तो हो ईश्वर से प्रेम हो ईश्वर ये भी बैराग की दूसरी कक्षा है बैराग की एक कक्षा है धर्म और दूसरी कक्षा है भगवत और अब तीसरी कक्षा देखो वो क्या है थोड़ा ऐसा इतिहास अपने जीवन में ले आओ कि जैसे आप घर का बाजार का दुकान का काम करते करते हैं। थोड़ा विश्राम करते हो ना थोड़ा लेट जाए थकान के बाद काम के बाद विश्राम की जरूरत पड़ेगी तो आप शारीरिक काम के बाद शारीरिक थकान के बाद विश्राम देते हो अपने आप से और ऐसे न मिले हो तो दवाई खाके भी लूट लेते हैं तो आप शारीरिक विश्राम की जगह जरा मानसिक विश्राम पर ध्यान दीजिए आप जाग रहे हो और आपका मन विश्राम करें ऐसा बना दीजिए ऐसा सहज स्वभाव बना दीजिए जब सोना चाहे सो जाए जब जागना चाहे जाग जाए जब अपने मन को ठप करना चाहे और पहाड़ पर चढ़ते हैं आप लोगों को कभी शायद अभ्यास हो पहाड़ पर करते हैं, करते हैं। तो चढ़ते चढ़ते जाते, है। जाते हैं थक जाते हैं भर जाते हैं तो उसका उपाय क्या है कि आप पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जरा दो मिनट भर जाइए तो वहाँ की जो ठंडी हवा चलती है दो मिनट में आपकी सांस को बिल्कुल बराबर कर देगी तो आप जो संसार के काम में लगे हुए हैं है तो संसार मालूम ही न पड़े ऐसा विश्राम होना चाहिए वो आप मन सर इनकी बधि चिंत आपका मन अपने पास हाँ हाँ इधर आओ हमारे पास वैसा है वो मेरे प्यारी मन हां मेरे हृदय से इधर है अरे तू तो इधर उधर क्यों भटकता है थोड़ा मुझसे तो प्यार कर दे मेरा मन है तो सारी दुनिया तो प्यार करता है मुझसे प्यार नहीं करता है आ आ मेरे साथ हो तो अपने मन को इसको चित्त पर कागन बोलते हैं, अपने मन को समझा बुझा अपने साथ सुझा लीजिए ये दयाग की तीसरी कक्षा है की आप दुनिया की सब चीजों से अलग होकर अपने आप में बैठ सकते हैं कि नहीं यदि किसी से राग होगा तो मोहब्बत में मरेंगे और यदि किसी नफरत होगी किसी से तो नफरत में चलेंगे आपके मन को कभी विश्राम नहीं मिलेगा कब हूँ मन विश्राम मान्यो कबहू मन विश्राम माने? मन माने अपने मन को थोड़ा विश्राम दीजिए। छोटे तो समय भी विश्राम मिले ये कोई जरूरी है बैठे बैठे विश्राम मिले तो यदि संसार में राज द्वेश रहेगा तो मन आपका विश्राम नहीं आएगा तो मेरो मन हरिजु हजन लगेगा तो प्रभु मेरा मन हक नहीं छोड़ता है क्या दृष्टांत दिया है वो जी ने जो प्रसव यति कारुण दुख उपजये वे अनुकूल मेरो मन सखी भजये रोमन हरियु हजये एक जवान स्त्री है उसको जब कच्चा होता है तब वो पीड़ा का अनुभव है एक एक आदि है वो अपनी मेहनत के बारे में बताते हैं कि जब इनको बच्चा होने वाला होता है तो अपने पति को गाली देना शुरू करते हैं अब मैं कुछ के पास कभी नहीं जाऊंगी उसको तो क्या मालूम है क्या मालूम है कि कितना दर्द होता है कितनी पीड़ा होती है और बच्चे सात आठ हो चुके हैं अब तक न लगने को तो जो युवती अनुभवी समय की दारू दुख हो गुजर बच्चा पैदा करने में बहुत दुख होता है परंतु हुए अनुकूल सारी सूल सर्ग को भूल जाती है पति के अनुकूल हो जाती है और सिद्ध करके अपने पति का प्रभाव करती हैं मेरे मन की यही हालत है मेरो मन हरिजू अखन सजय तो पुण्यायी स्वयं सिख बहुविध करक स्वभाव मिले ये मन हचीला हो गया है मन तो इस हचीले मन को धीरे धीरे चारा दे करके हो समझाओ अपने पास रहने में कितना आनंद है दुकान का एयर कंडीशन आपको कितने देर आनंद देगा व्यापारी का कोका कोला आपके सरस को खाली कर देगा आप कहाँ मजा लेना चाहते हैं, आप कहाँ आनंद लेना चाहते हैं। तो दोग, दोग है जोग में बैरानी की तीसरी कक्षा है कि आपने अपने मन को अपने पास रहने का अभ्यास हो जाएगा तीनों में जो तारतम्य है वो मैं जान कर नहीं बताता हूँ क्योंकि धर्म से जो बढ़िया अपन भक्ति में है वो बताऊंगा तो किसी धर्मात्मा को लगेगा कि तो धर्म में दोष बता रहे हैं। भक्ति से के मन से योग के मन में जो विशेषता है वो बताऊंगा तो भक्त को लगेगा तो ये भक्ति में दोष बता दिया अब देखो की बात है जब तक आप आनंद का विचार नहीं करोगे तब की असल में आनंद कहाँ है ये सुख और आनंद की बात हो जब सुख दूसरी चीजें आनंद दूसरी चीजें भाल तो है खान परिषद में उमा को ही सुख बताया है दो भाई, उमा तब सुखा ब्रह्म ही सुख है और क्षरीय उपनिषद में रसोग आनंद आनंदी भगवती रस और आनंद परमात्मा को ही बताया गया तो है।, का का तो है तो देखो विवेक से बहरा होता है विवेक किसका आनंद का विवेक अब हम आपको क्षेत्रीय उपनिषद का जो प्रकरण है उसकी भूमिका में चलते हैं जो ये समझेगा कि आनंद बाहर है उसका राज बाहर की वस्तुओं में होगा और जिससे उसमें बाधा पड़ती दिखेगी उसके प्रतिद्रित हो जाए जिसने हमारे सुख में बाधा दादी जिसने हमारे सुख में दादा दादी आप जरूर किसी बाहरी चीज में सुख मानते हैं आप बाहरी चीज में आनंद मानते हैं तो उसके साथ आप राज करते हैं और जो उस उसके मिलने में एक बड़ा कोई जविकारी पुरुष था एक दृष्या का उससे निश्चय हुआ था कि अमुक समय पर वो उसके घर में आवेगी मिले, उसके गुरुजी को मालूम पड़ गया एक विषया से मिलना चाहता तो उसने क्या किया महाराज गुरु जी ने एक माँ सोची है गले के साथ और गुरुजी ने हाथ चढ़ाते चढ़ाते सिर पर वो नस पटरा करवा दिए बेहोश हो गया बेहोश हो गया अगर कुंड का स्त्री उसके घर में आई और देख हाथों को बेहोश पड़े हैं बजाने पर भी नहीं जगते हैं वो तो, तो चुपने से चली गई जब चली गई तब तो गुरुजी ने सिर जगा दिया अब रो गए उसको वो जो प्रिय समाधि जो जबरदस्ती की समाधि होती है ना प्राणायाम की समाधि आसन की समाधि जो दूर लगा के समाधि लगाई जाती है उसमें वैराग्य नहीं होता है वैराग्य तो विवेक से होता है जब बुद्धि काम करती है तब तो वैराग्य होता है बुद्धि से जब सोचेंगे असली आनंद कहाँ है तो एक बात देखो दर्शन शास्त्र की आपको जरा से सुना देते हैं कई लोग बोलते हैं कि दुख का न होना सुख है दुख का अभाव सुख है और कई लोग कहते हैं कि सुख का ना होना दुख लेकिन ये बात दर्शन शास्त्र की कसौती पर तो करती है अब भाव का ज्ञान सब होता है जब पहले भाव का ज्ञान हो गए जो तो खड़े को पहचानता है वो तो कह सकता है कि यहाँ खड़ा नहीं है जिसको खड़े की पहचान नहीं है वो खड़ा नहीं है ये नहीं बता सकता हो तो एक स्त्री का नाम है लोभा नहीं आप बताओ यहां है कि नहीं यदि आप उसको पहचानते होंगे तब तो देख के कह देंगे कि यहां नहीं है और यदि आप नहीं पहचानते होंगे तो कैसे तो कहेंगे कि यहां नहीं है कि ये सुख का भाव है जिसको कौन पहचानेगा जो सुख को अलग से पहचानता होगा यहाँ दुख नहीं है ये कौन कहेगा सर जो दुख को पहचानता होगा इसलिए सुख और दुख दोनों भाव पदार्थ है खत पदाधि के समान भाव पदार्थ है और प्रतियोगी सापेक्ष अभाव का ज्ञान होता है ये दर्शन शास्त्र का नियम है इसलिए दुख के अभाव का नाम सुख नहीं है सुख के अभाव का नाम सुख नहीं है सुख दुख दोनों जो दो पदार्थ है स्वाव विवेक करें ये सुख दुख रहते कहाँ हैं ये आम में रहते हैं कि चीर में रहते हैं कि दही बड़े में रहते हैं है? कहाँ रहते हैं कि, कि जीव पर रहते हैं हारमोनियम में सुख रहता है कि कान में सुख रहता है आप विचार करो इस कार मखमल में सुख रहता है कि शाम में सुख रहता है त्र में सुख रहता है कि नाच में सुख रहता है सरसों तो सरसों किसी ने चंपा का फूल लाकर रख दिया और फटाफट ठीक आने लग गई लोग ठीक आ गई ठीक आइए और चंपा का फूल तो इतना सुंदर देखने में इतना तो सीधा सीधा बढ़िया भरा दो ना बढ़िया और सुगंध इतनी अच्छी और नाक ने कहा कि थे थे थे थे थे थे थे थे कहना पड़ा कि भाई चंपे का फूल यहाँ पे हटा दो। हाँ हाँ रहता है रह तो खास बताओ एक एक महारानी है बड़ी मशहूर उनके शरीर से जब चंपा का फूल छू जाता है तो वे एलर्जिक है उनके लिए तुरंत दाने निकल जाते हैं लाल लाल दाने उनके शरीर में निकल जाते हैं जय अच्छा जाय बुरा बताओ तो सुख कहां रहता है दंध में सुख रहता है स्वाद में सुख रहता है कि रूप में सुख रहता है और जिस रूप को हम पसंद करते हैं और दूसरे के हाथ लग जाए तो जलन होने लगती है उसको देखते हो जलन होने लगते हो वो रूप सुख नहीं देता है जलन देता हरिष्य देखो मणिम सब् तो दो आधी रास्ते में जा रहे थे एक की नजर पड़ी धीरे पर से उठा लिया अब दूसरा कहने लगा हाय हाय हाँ, हाँ। दो बनिए थे मानिया हो व्यापारी हमारा मतलब कई स्थिति नहीं है दोनों ने एक व्यापार में और चार चार लाख रुपया लगाया एक को दो लाख का लाभ हुआ एक को एक लाख का लाग हुआ अब वो एक लाख वाला रो वै अब एक लाख का सुख ना हो उसको कि हमको एक लाख का फायदा हुआ इसका सुख नहीं हो रोवे हाय हाय उतने ही रुपए ऐसे हमारे पड़ोसी के उसको दो लाख मिला और हमको सिर्फ एक ही लाख मिला लाभ हुआ एक लाख का फायदा उसका मर गया तो सुख दुख कहाँ है वो विषयों में है कि इंद्रियों में है कि मन में है, है? कि आपके पास कोई तो ऐसा सुख का खजाना है कि जिसमें आप अपने सुख का थोड़ा सा तुरंत छिड़क लेते हैं और वो बैठा हो जाता है सुख भगवान के घर से बैठ के आता है सुख प्रकृति में से निकलता है सुख मन में से निकलता है कि सुख इंद्रियों में से निकलता है कि सुख शत्रुओं में से निकलता है अरे भाई कुएं में भांग पड़ गई है यही विवेक करने के लिए कि स्वर्ग वर्ग की बात नहीं है बिल्कुल मरने के बाद की बात नहीं है स्वर्ग की बात नहीं है वो इसी समय जो आपको सुख मिलता है वो कहाँ से मिलता है जिससे आपको मिलता है उससे क्या सबको सुख मिलता है जिससे दूसरे को सुख मिलता है उससे क्या आपको सुख मिलता है कहा है सुख कहां है तो आओ भाई जितने नाम रूप में ये अलग अलग है स्त्री का नाम लाउड स्पीकर का नाम पुरुष का नाम स्कूल का नाम ये नाम इनकी शक्ल सूरत भी अलग अलग है उसमें जो है है है अस्ति है वो तरह नाम रूप बदलते बदलते रहते हैं जैसे देखो ये स्त्रियों के पास सोना होता है ना तो डिजाइन बदलने के लिए हर साल उसको तोड़वाती फवाती गलवाती रहती है कि नहीं साल भर में दो चार बार फैशन बदले तो दो चार बार उसको तोड़वा देती हैं गला देती है और उसमें बनी आती है सरार भी बहुत फायदा उठाते हैं हम लोग बहुत फायदा।, फायदा उनका उस बदलने में डिजाइन नहीं है तो सोना तो एक ही है वैसे सोना भी पूरे का नाम सोना है कि दिल्ली का नाम सोना है कि पिघले हुए का नाम सोना है आज तक किसी को मालूम नहीं है चूरा चूरा है सोना नहीं है पिखलाहट पिघला हुआ सोना नहीं है द्रव है दिल्ली सोना नहीं है दिल्ली है तो नाम रूप है न सोना तो का है? नाम रूप है तो असल में नाम रूप से रहित अपना जो आत्मा है वही असली सोना है स्वर्ण के नाम रूप का जो स्वर्ण का नाम रूप और उसकी कल्पना का जो अधिष्ठान है आत्मा वही वस्तु का स्वर्ण से भाग रहा है अरे मेरे बात जाते जाते तो नाम रूप बदलते हैं ब्रह्म नहीं बदलता ब्रह्म सत्ता है नहीं बदलता है और मालूम पढ़ना हो मालूम पढ़ने वाली चीज़ें बदलती हैं मालूम पढ़ना नहीं बदलता है तो ये जो सख और भान है इसका नाम तो ब्रह्म है और जो अलग अलग बदलने वाली नाम रूप की वस्तुएं हैं वो जड़ है वो जड़ है वो नाचमान है वो मिथ्या भान का विषय होने से भान नहीं जड़ परिवर्तनशील होने से नाचमान है बड़े अनादि हुए अनादि हुए और नित्य भी हुए परंतु वो सत्य नहीं अपने अधिष्ठान में वो परिवर्तनशील है एक और भान के विषय है दो उनमें जो सत्य है जो भान है वही परमात्मा है अब आपका आनंद कहा है जब इस सत्य से अलग आपका आनंद है तो असत्य है यदि भान से आप अलग है आपका आनंद तो जड़ है आनंद आपने अपना कहाँ अपना आनंद स्थापित कर दिया है इस विषय का विचार जैसा कई स्त्रीय उपनिषद में है ऐसा दूसरी उपनिषद में भी नहीं है वो आनंदा देव खल भूताणि जायंद सृष्टि का उपादान आनंद है आनंदो ब्रह्म ये दिव्य जाना आनंद ही ब्रह्म है ये विज्ञान हुआ रसो वही हुआ रसम देवाय लब्धवा आनंदी भगवती मनुष्यों के आनंद से बड़ा गमदर्दों का आनंद देवताओं का आनंद ये सारी विवेचना आनंद संबंधी इस तरीके उपनिषद नहीं है और पहले जब वैराग्य होता है विवेक होता है विवेक से वैराग्य होता है वैराग्य होने पर जड़ता से असंगता होती है और जड़ता से असंगता दृष्टा का श्रोध होता है और फिर जब सब का बोध होता है और सब का सब बाहरी पदार्थ अथक हो जाता है तो पहले बैराज्य पीछे असंगता और असंगता के बाद अद्वितीयता का अनुभव ये इसका क्रम है जो साधना में क्रम को स्वीकार नहीं करता उसको कुछ फल कभी कुछ फायदा ही नहीं होगा उसमें साधना में एक क्रम होता है एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी चार सीढ़ी हम सीढ़ी नहीं मानते सीढ़ी नहीं मानते तो नीचे ही रहो रहो बाबू जहां हो वहीं रहो बिना सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ सकते तो पहले आनंद कहाँ है ये विवेक हो के वैराग्य होता है फिर जड़ता से असंग होकर अपनी चेतनता का का का अनुभव होता है फिर भ्रष्टा के स्वरूप का विचार करने पर अपनी अतीतियता का बोध होता है साधना की कक्षा में बैराग्य पहले है असंगता बाद में है और दो तरफ एक दूसरी चीज है और मैं असंग हूं जैसे जल में कमल ये भ्रष्टा की असंगता है और दूसरी चीज है ही नहीं और मैं असंग हूँ जैसे आकाश में निर्माण तो ये जो है साधना का क्रम होता है